हम अंधे हैं आसक्त धर्म ठीक गांधारी की पट्टी है जो हम सबकी आँख से बढ़ी है और हम सब अंधे हैं कथाएं सुन रहे हैं शब्द जान रहे हैं पहचान रहे हैं और जान के पहचान नहीं पाते और आसक्त धर्म में दुख है पीड़ा है चिंता है द्वेश है भय है लोभ मोह और आसक्ति है और नहीं है तो मन की शांति है और अनासक्त धर्म में अनंत शांति सुख ये ही विधि राके राम का ही विधि रही है राम में रही है मास्ते कैसे रखेगा उसी में मौत ये दो भाव लेकिन आज आप में कौन है जो प्रोफेशनल नहीं होना चाहता बस यहीं आकर सारी कथाएं रुक जाती हूं भक्ति का अमृत तुम्हारे मन के द्वार तक आता है और तुम उसका स्वागत नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल एथिक्स तुम उसे ले नहीं है है। और वही आज की रिजा है शतन दे राजन िष सहस्रम उर्वी गधीरा सुम्तिष्ठे आसस्व दूर निपराजयीते चिदेन प्रमोध से मत कदाशत ते राजा शत माने सौ माने तुम्हारी राज माने ज्योतिया तुम्हारी शास्त्रों ज्योतियों से घिज रहा हम अपने कुछ नीचे वो औषधि बने और हमारा जीवन निर्मल है, जाए सहस्त्र और, और इसकी जो ज्योतिर्मय किरणें हैं वो सहस्त्र सहस्त्र बीज बनकर हमारे जीवन में हमारे जीवन की राह में अंकुरित हो उपज जाए गंभीरा पूरी गंभीरता से गहराई से हमें तुम्हारी ज्योतियों का बात हो है ना? सुमति थे और हमारी मति सुमति अस्तु हो ऋषि कह रहे हैं कि सहसों ज्योतियों से पानी से भक्ति रक्ति कथाओं से ज्योतियों तो से, तो से तो किताप और साधना से आज हम अपने उसकी ज्योतियों से अपने को सीखें और उसकी ज्योतियों को साहस और साहस बना जीवन की हर राह में होगा हमारी मति कुमति से सुमति बने उसमें सुमति में स्थित हो वाधर स्वाह और आत्मा की राह की ओर जाने वाली हर बाधाओं को दूरें दूर करें अर्थात प्रोफेशनल से निस्पन्धी मनोवृत्तियों को लाए पता नहीं अब संभव है या नहीं आपके ये आप ये आपको सो बाधा सुधूर नीरती और ये जो अलक्ष्मी है ये जो निर्धनता है पराचयी इस सब का विनाश हो और भौतिकताओं पर आसक्तियों पर जीने का जो मनोवृत्ति है ये टूटे हमारी हाँ मैं देखिए क्यों कहा आपने तो कहा मकान है दुकान है ढेर सारे पैसे हैं तो हमारे पास तो लक्ष्मी है अलक्ष्मी नहीं बोले नहीं तुम तो महाकंगाल हो एक एक अमृत क्षण ईश्वर ने दिया तुमने चिंता में जिया तुमने तनाव में जिया तुमने अभाव में दिया तुमने दुख पीड़ा क्रोध में दिया, दिया तो तुमसे बड़ा कंगाल और कौन हो तो कहा निाली पर अमृत को भी हम के पी रहे हैं इस दारुण से विषय को ही सब कुछ जी रहे पराजय प्रतम की और मन को आत्मा में स्थित करें प्रमोग और विशिष्टता से मोह माया आदि से हम सब दूर हटकर के दूर हो असर अच्छा। उसमें हम सब दूर हो और आत्मा में उसको जाएं, अर्थात अब प्रोफेशन बहुत हो गए चलो ठीक से निशान भी हो जाए प्रोफेशनल हो हमने क्या पाया है हम दूसरों की पीड़ा बने हैं और दूसरों से हमने पीड़ाएं ही तो पाएँ पीड़ा देकर प्रसन्न होने की मनोवृत्ति तो महा कंगाली है हम एक निर्धन कंगाल से ही सुखी है आओ आज आत्मा के धन से धनी होकर हाँ। सुमति सुमति ने अस्तु हो अब न दे पीड़ा किसी को आओ एक गोविंद के हो जाएं, आओ आज उसकी चिड़ियों को मान्य पड़ता बड़ी बात यही है और आज हम अपने को पढ़ नहीं पाते मैं ये काम करूं तो बदले में वो क्या देगा अगेन प्रोफेशनल है मैं उसके ये काम करूँ तो नारायण जाने वो करेंगे ये मिशनरी है क्या जब तुम्हारे पुरखे मिशनरी थे तो वो सुख से चीखे नहीं थे क्या वह धरती पर अमृत बनते रहे नहीं? तो तुम दिश बनते क्यों केवल बदलेगी भावना ऋषि कुरीद रहा है हमको कि क्या हम ये प्रोफेशन की गांधारी की पट्टी खोल सकते हैं आज सारे जीव जंतु पशु पक्षी मिशनरी लेवल पर ही जीते हैं दे आर नॉट प्रोफेशनल क्या वो पेशेवर हैं? शन भी है ऋषि कह रहा है और हम सिर्फ पेशेवर मतलब जीते हमारा कोई राम कृष्ण नहीं हमारा मतलब ही राम है मतलब ही कृष्ण है तो कथा कैसे सुन पाएंगे क्या उस एक पिता परमेश्वर का होकर संसार जिया नहीं जा सकता क्या सारे जीव धारी जीते नहीं, नहीं है उसमें गाय है वो आपको मानती है आप लेके जाते हैं वो हरी होकर के फिर आपके साथ लौटाती है वहां घर नहीं फंसाती साढ़ के साथ सारा जगत जीते हुए भी वो एक मालिक की होके जी सकती है तो तू क्यों नहीं एक ईश्वर का होके जी सकता लेकिन प्रोफेशन जब मेरी मति को मिटा देता है तो मुझे लगता है कि मिशनरी लेवल पर तो चिया ही नहीं जा सकता है जबकि अगर धरती का कोई सुख और अमृत है तो वो प्रोफेशन नहीं मिशन ही है वो इस विचा ने कहा कि शतन दे राज सौ सौ ज्योतियां उसकी फैल रही हैं। उसी को औषध बना उसी को दवा बना और स्वयं को निरोग कर उसी से तन मन रोम रोम को सूच ले सहस्त्र मोर्वी और शहस्त्र शस्त्र उसकी कांतियों को बीज दे बो दे गभीरा गहराई तक अपने जीवन में सुमति स्थिर अस्तु सुमित सुम स्थिर अस्तु सुमति कि उसकी सुमति में स्थित हो जा स्थिर हो जा अस्तु माने हो अरे ये किरणों ने ही तो बीजा था तभी तो भस भी बालक बना था बीज दे आज उसकी ज्योतियों को उसकी कांतियों को उसकी महिमा को उसके अमृत को बाधा सुदूर है और आत्मा की राह की जो बाधा है जो प्रोफेशनल है इसको दूर हटा दे देती और इससे जो कंगाली लिए बैठा है अलक्ष्मी धारण किए है कि सब कुछ होते हुए भी भूखा है सब कुछ होते हुए भी अतृत है सब कुछ होते हुए भी दुखी है अरे तू तो कंगालों का भी महाकंगाल है सुबह से शाम तक चिंताएं पीता है पीड़ाएं गाता है और क्या पाता है तो कहा लेते पर आ और खाली मकान पे जी रहा दुकान पे जी रहा बैंक पे जी रहा और नहीं जी रहा है उस आत् तो उस आत्मा जो हर सांस जला रहा है इसको न मकान जला सकता न धंधा न पैसा न कुछ भी पराचेई अपने आप को आसक्तियों से भौतिक पंगुता से दूर कर और अपने मन को उस गोविंद में बिछा उसकी व्यापकता में ला है ना और मुंह माने मुक्त कर मुक्त माने मोह से माया से आसक्ति से हुग्ध हाँ, अस्मता आसमत हम सब उस सबसे मुक्त हूँ माया मोह और आसक्ति से दूर रहे लेकिन कैसे दूर रहे भगवान को भज रहा हूँ मेरा ये काम कर देना मेरी ये मोहमो है आसक्ति मेरे घर में भर देना ईश्वर को भी आसक्त बना लिया खुद तो विष पी ही रहा था भगवान को भी पिलाने की उतर आ जा तेरी पूजा की थाली में प्रसाद में मिठाई नहीं ये विषय आ सचिता है भगवान बेचारा पत्थर का हो गया अरे भाई इसे कौन खाएगा ये कौन सी भक्ति ले आए श्री कहते हैं कि शब्द भले वही हो कथाएं भले वही हो शब्दों के अर्थ भले वही हो भाव बदल जाते हैं और भाव के बदलते ही थानक फिर नहीं समझ में आते फिर मन ऐसे मैले होते हैं कि धुल ही पाते हैं ग्रंथ वही है कथाएं वही हैं लेकिन आज जब से तुम प्रोफेशनल होकर जीने लगे हो तुमने जिंदगी अपनी नीलाम कर दी है आज भक्ति का स्वांग तो भरते हो लेकिन कौन है तुम में जो बेटे को सन्यास देना चाहेगा थ बताओ कितनी आस्था है राम है? राम और एक वो युग था एक वो युग था वो तुम्हारे पूर्वज थे जो गुरुकुल वानप्रद गुरुकुल ग्रस्थ वानप्रस्त और फिर हर व्यक्ति संन्यास को जाता था सौभाग्य मानता था आज मानोगे शब्द वही हैं अर्थ वही हैं भाव मिट गए हम है कि अंधों की तरह अपने को सही लगाते जा रहे हैं बड़ी भक्ति कर रहे हैं बड़ी पूजा कर रहे हैं बड़ी आस्था है हमारी जरा पूछ डालो कुरेर डालो वैसे तो सारे राजा जनक वो हमारा पूंजीपति भक्त भी जनक है बना है आप भी हो हा? सारे राजा जनक लेकिन पूछो अपने आप से कि लड़का दुराचारी हो लंपट हो आवारा हो हाँ, बेमान हो घूसखोड़ हो चलेगा लेकिन अगर कहीं ईश्वर की राह चला गया तो कलेजा फट जाएगा बढ़िया आस्था है राम में कुछ गलत तो नहीं कह गया तो इसलिए भक्ति करते करते अपने को पढ़ते भी रहना कुछ है भी ये खाली नाटक है दी थी मुझमें और कोई भी प्रोफेशनल आशक्त भक्त नहीं हो सकता भक्त आशक्त नहीं हो प्राथमिकता अगर अनाशक्ति है तो भक्ति है प्राथमिकता अगर आस आशक... यदि आसक्ति है तो धन्ना है जीवन और विष देते हो विष पीते हो विष बोते हो तो कोई चलो हम उस युग की कथा में जिस युग में गृहस्थ एक धर्म है प्रोफेशन नहीं है और महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा में है हम सब लोग तो कहा कि हर बच्चे को मार रहा है कल क्यों मार रहा है उसको पीला क्या है कि वसुदेव और देव जी का बेटा मुझसे मश्रा की सत्ता ले जाता तो अपने हित साधन में हम भी तो वसुदेव और देवकी को वसुदेव जो जीवन का सत्य है भक्ति है निष्काम धर्म है और देवकी जो न्याय है हम भी तो उसको रोज झूठ की जेल में बंद करते हैं कंस ने जेल दी तो क्या दी हम भी तो कहते हैं क्यों क्योंकि वसुदेव और देवकी का सत्य और न्याय का जो बेटा जो निर्णय है वो मेरे खिलाफ़ क्यों है जेल तो में सब को बंद करो और इसके बेटे को सत्य को फांसी करके हमने कंस को बुरा कहा और अपने को समझदार बताया कहने लगे स्वामी जी गर नहीं गर्दृति मैं पूछता हूं तो फिर कंस कहा गलत था अगर तुम सही हो तो कंस गलत था यदि तो तो तुम कहते हो कि कंस गलत है तो तुमने अपने कर्मों पर सही क्यों लगाई थी और दुनिया धोने के लिए कैसे भगवान की लीला कथा जीवन का उस समय सुर असुर राजा है बड़े राजा असुर है असुर गरीबी का फायदा उठा करके अपने प्रजाजनों को खरीदा है और फिर गुलाम बना करके काली यवन के हाथ में दिलीप दे, दे। और उसे वो धर्म कहता है उस वो स्त्री को कोई धर्म का अधिकार नहीं देना चाहता संपत्ति का संतान का अधिकार भी वो नारी को नहीं देना चाहता सारे अधिकार वो अपना पुरुष है अपने अधिकार में रखना चाहता और आज भी उन राजाओं के साथ भी यही था कि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए जैसे आज आपकी भारत सरकार के पास है शराब गांजा भांग बीड़ी ये गुटखा क्यों नहीं बंद कर सकते रेवेन्यू जो मिल रहा है देश कैसे भी असुल करता वो असुर राजा बुरे थे ये राज सही है। शराब क्यों नहीं बंद हो सकती क्यों नहीं बैन कर सकते क्योंकि उससे रेवेन्यू मिलता है साइस नहीं सड़े हुए नशे क्यों नहीं छुड़ाए जा सकते सारा समाज विकृत हो रहा है उसे रोका क्यों नहीं जा सकता क्योंकि भारत सरकार को इससे रेवेन्यू मिलती है असुर भी यही करता था असुर अब भी यही करता है आज हम सब जानते हैं कि थाने हैं पुलिस है, है ये सब सुरक्षा के लिए है हाँ देश की व्यवस्था के लिए है हर थाना एक साल की निगरानी सैतालीस लाख की अब बावन लाख की और सत्तावन की थानों की होती है तो किसकी सुरक्षा के लिए जो थाना खरीदता है यानी जो लार्ड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने वाली संस्थाएं हैं उनके थानों की भी नीलामी होती है पहले छुप के होती थी अब ये बात आम है तो जो नीलामी में था, इंचार्ज थाना लेता है तो वो जितने पे उसने थाना लिया उससे दुगना तो करेगा ही वरना थाना लेने का मतलब क्या था तो थाना शरीफ आदमियों की सुरक्षा के लिए है या गुंडों स्मगलरों और बदमाशों को पालने के लिए है। असुर और अब नहीं है ना और कौन सा मंत्री है कौन सा नेता है कौन सा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है जो इन बातों को जानता नहीं और सब कहते हैं भ्रष्टाचार बताइए अभी मिटा दें इन्हें तो बेचारों को पता नहीं है क्योंकि तो मंगल के रहे से के रहे हैं धरती के छोड़ेगा हिंदुस्तान में तो कभी रहे कथाएं तुम्हें भीतर की आंख से सत्य का दर्शन कराने के लिए ही कथाएं जिसे अंधे होकर के देख नहीं पा रहे हो इस कथा के मर्म में आकर देख लो लो इस दो दिन को लगा हुआ अभी सचिव क्या असुर कहाँ है असुर कहा है कि जब सारी व्यवस्था ही अपराधियों के लिए असुर कहा नहीं था और क्या एक दिन में आतंकवाद पैदा हुआ या संविधान के साथ एक सत्ता विशेष लाई है अल्पसंख्यक तो और बहुत की धोखा लड़ी लेकिन कौन नहीं जानता और कौन बोलता है लिए कृष्ण की कथा में भी असुर राजा हैं अपने प्रजाजनों को हाँ देखते हैं गुलाम बना करके और मिडिल ईस्ट में उसके पिरामिड बनवाता है जराथन आज भी बनवाता है जरा थन आज भी और तो अंधे का धन कुछ देखा है वही होता है आज भी वही हो है लेकिन दूसरी ओर सुर राजा भी है महाराज उग्रसेन है महाराज भीषमत है बहुत से राजा हैं जो जन भक्त राजा हैं जो जन भक्त है जो प्राणी मात्र की सेवा को अपना धर्म मानते हैं जानते हैं कि राजा का सेवक है सबके सुख का कारण बनता है वहाँ स्त्री को पुरुष से ऊपर सम्मान है नारी नवदुर्गा के समान है उसे विवाह में पति चैन का अधिकार है कुंवारी कन्याओं की पूजा है उनके यहाँ और संपत्ति और संतान पर पहला अधिकार नारी का है धन पर पहला अधिकार नारी का है ये सुर संस्कृति है कंस सुर संस्कृति में पैदा हुआ लेकिन जरा के साथ गया और वहाँ के लोगों की संगत उच्छृंखलता उद्दंडता और निरंकुश वैचारिक मनोवृत्तियों के कारण वो महा असुर बन गया कहते हैं सत्संग यदि उबारता है तो कुसंग डुबा देता है थोड़ी देर के लिए आपने आके यहाँ सत्संग किया और जीवन को सत्संग नहीं बनाया घर को सत्संग नहीं बनाया सोच को सत्संग नहीं बनाया तो फिर रहे तो कुसंगी के कुसंगी इस सत्संग को हमें आगे बढ़ाना होता है कि मेरे घर में मेरी सोच में मेरे जीवन की हर राह में ये सत्संग ही हवी रहे अब कुसंग न बढ़ने पाए वरना दो सिर वाला बड़ी बेदर्द मौत मरता है कि सत्संगी भी रहूं और कुसंगी भी रहूं तो बड़ी बेदर्द मौत मरना पड़ता है एक पक्षी था एक छोटी सी लगू कथा दे एक पक्षी था ब्रह्मा जी ने बहुत से बनाया तो उसको भी बनाया तो एक पक्षी को बनाया सर था उसका छोटा सा और पेट बना दिया बड़ा अब वो पक्षी ब्रह्मा जी के पास प्रोटेस्ट लेकर ले के गया शिकायत लेकर बोले ब्रह्मा जी आपने मेरे साथ अन्याय किया बोले क्या किया भाई बोले सर तो इतना छोटा सा बनाया है और पेट इतना बड़ा बना दिया है दिन भर तो मुझे जानवरों का डर लगा रहता है चुभता हूं तुम तो देखता हूं तो छोटा सा पेट जरा सा मुंह पेट ही नहीं भरता मेरा ब्रह्मा जी ने देखा ना आप जो करके उनका भाई हाँ गलती तो हो गई अब तू कहे तो तेरा पेट छोटा कर दो बोले ये क्यों करते हो पेट मत छोटा करो बोले तो बोले दो सिर मेरे क्यों ना बना दो एक देखेगा एक खाएगा एक देखेगा एक खाएगा बोले ऐसा ना हो किसी बड़ी परेशानी में जा फंसे पेट छोटा करा बोला ना इतना बढ़िया पेट तो मैं छोटा ना करा तू मेरे सिर दो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जैसी तेरी मर्जी, तो उसका पेट तो उतना ही रहा दो गर्दन और दो सार हो गए पक्षी और अब तो वो बड़ा खुश रहने लगा आप लोग भी तो मैं, दो गर्दन दो सिर वाले हो <laughs> है ना कहा नहीं संग आ? बोला पेट तो छोटा ना कर पेट तो बड़ा ही बस मेरी दो गर्दन बना दे और दो सर लगा दे ब्रह्मा जी ने कहा भाई सोच ले बाद में कहीं परेशान ना हो बोले तू कर कर दिया अब दो गर्दन और दो सर उस पक्षी की हुँ? एक खाए और दूसरा पैरा दे तो अब उसको खूब खाने को मिला जरा तगड़ा होने लग गया कलना भाई कुछ भी हो पेट छोटा कर देते तो भूख भी आधी रह जाती हैं ये बढ़िया रहा अब तो बड़ी मौज है और दोनों सार बड़े प्यार से एक दूसरे को चूमे चाटे मिल के रह जैसे आपकी जिंदगी में एक सर आसक्ति का तो दूसरा अनाशक्ति भक्ति का दोनों साथ सर दो सिरा पक्षी देखा क्या आईना देखना दोनों खाए दोनों बड़े मजे में एक एक बार की बार, है। एक बार की की बात बात है है तो पक्षी जंगल में घूम रहा था जंगल में घूम रहा था तो एक सर को मिला बड़ा रसीला फल नंबर एक सर को उसने लिया चटका चटकारे ले खाने लगा दूसरे सर ने कहा भाई तेरे को मिला है आधा तू खा ले आधा मेरे को दे दे अरे जाना तू तो एक ही पेट में है मैं भी मजा ले दू उसने कहा ना जो पाए सो खाए जो पाए सो खाए ले खा गया जब आगे चले तो दूसरा सर उदास हो गया भाई पहले सर ने आधा मेरे को नहीं दिया नहीं दोनों जायका ले लेते आगे गए तो पहले सर को फिर एक रसीला फल मिल गया वो फिर चटकारे लेके खाने लगा तो दूसरे सर ने कहा सुन तूने पहले भी एक खाया है अब यही मेरे को दीजिए मैं कहा ना जो पाए सो खाए दूसरा सर फिर उदास हो गया तो जब आगे चले तो दूसरे सर को एक जहरीला फल मिल गया उसने उठा के कहा मैं तो ये गहरीला फल खाऊंगा उसने कहा रे पागल हुआ है क्या जाना तो एक ही पेट में दोनों मर जाएंगे उसने कहा जो पाए सो खाए वो फल खा गया और यू हर रोज तुम तो में से कोई ना कोई मेरे पास आता है बड़ास निकालने मेरे घर में ये हो गया अभी तो सजे थे अभी पता नहीं गए है का दिखाती है कि लिविंग प्रोफेशनली और लिविंग आर यू तुम्हारा पति पत्नी में झगड़ा क्यों हुआ तुम्हारे बेटे तुमसे ज़्यादा क्यों बटवा रहे हैं तुम्हारा बेटों के साथ नाराजगी क्यों है ये दो सिर वाले जानवर की कहानी तो बनेगी, नहीं तो हर घर की बड़ा हमारे पास क्यों आती है क्यों आगे रोते आते थोड़ी देर का सत्संग और जीवन भर के की कहीं कोई सत्संगी नहीं होगा तो आपके लिए एक दिन यहां आकर के कथा सुन गया सत्संग कर गया नहीं सत्संग को तो जीवन बनाना होगा घर भी अब सत्संग में रहेगा संसार लोकाचार व्यवहार जब हम सत्संग में जियेंगे तभी तो सत्संग होगा नहीं तो थोड़ी देर का सत्संग और ज्यादा देर का कुसंग हमें कहीं का नहीं रखेगा तो कृष्ण की कथा में भी सुर राजा हैं और असुल है सुन और असुर का कहना क्या है असुर का कहना है ईश्वर मेरे में है ईश्वर घटघट बाकी है असुर का क्या कहना है वो मेरे में नहीं तेरे में नहीं किसी में नहीं वो आसमान में है क्या हम हमें खुली छूट है गुल्ली डंडा खेलेंगे जो जीवे आए और हमको भी असुर बनने में बड़ा मजा आता है ईश्वर यहां से मंदिर में जाके बैठ जाए, बाकी सब जगह हमें छूट मिल जाती जो जीने आए तो कटा जो ऐसा सोचते हैं वो कभी प्रश्न नहीं कर पाते ईश्वर को सातवें आत्माएं किसने दिखाया मनुष्य के दब ने ईगो ने दिखाया तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो